गीता तत्व चिंतन हमें अपने मित्र हमें अपने शत्रु सुप्रसिद्ध पश्चिमी विचारक वर्टेड रसेल ने नॉलेज ज्ञान और विषम प्रज्ञा का बड़ा सुंदर विश्लेषण किया है हम ज्ञान और विज्ञान के अर्थ में क्रमशः नॉलेज और विषडम को ले सकते हैं रसेल अपने द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑंड सोसाइटी नामक ग्रंथ में इस संबंध में जो कहते हैं उसकी चर्चा हम अपने संतानवे गीता प्रवचन में विस्तार के साथ कर चुके हैं तो भी उनकी एक बात दोहराने का लोभ हमें रोक नहीं पा रहा है वे कहते हैं अनलेस मैन इंक्रीज इन विजडम एज इन नॉलेज इंक्रीज आप नॉलेज विल भी इंक्रीज आप सॉरो अर्थात जब तक मनुष्य नॉलेज के ही समान विजडम में भी नहीं बढ़ता नॉलेज का बढ़ना बस दुख का ही बढ़ना होगा कितना सही कहा वर्टेल रसेल ने नॉलेज का बढ़ना दुखों का ही बढ़ना है ज्ञान हमारे दुखों का अंत नहीं कर सकता उसके लिए हमें विशाल विज्ञान चाहिए विजडम चाहिए और वही अब और यहाँ के काल और देश के अत्याचार से हमें छुटकारा दिला सकेगा ऐसे ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतकरण तृप्त हुआ है वह योगी है आचार्य शंकर अपने भाष्य में लिखते हैं ज्ञान विज्ञान अभ्याम तृप्त संजाता लम प्रत्यय आत्मा अंतकरणम य ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतकरण तृप्त है अर्थात जिसके अंतकरण में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि वह बस अब कुछ भी जानना बाकी नहीं है वह ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है दूसरा कूटस्थ कूट शब्द के आकाश आकाश शिखर मिथ्याई आदि अर्थ किए गए हैं जैसे आकाश स्थित रहता है और मेघ आते जाते रहते हैं वैसे ही योगी भी संसार के परिवर्तनों में यथावत बना रहता है या फिर जैसे पर्वत शिखर आंधी पानी सर्दी गर्मी बर्फीले तूफान में भी अकंपित खड़ा रहता है वैसे ही योगी भी जीवन के घात प्रतिघात में अविचलित बना रहता है अथवा यह भी कहा जा सकता है कि योगी इस बदलते रहने वाले मिथ्या संसार में एक समान स्थित रहता है या फिर जैसे नहाई पर सोना चांदी लोहा आदि रखकर सुनार या लोहार बारम्बार उस पर हथौड़े की चोट करता है फिर भी वह हिलता ढुलता नहीं अचल बना रहता है इसी प्रकार योगी भी तरह तरह के बड़े से बड़े दुखों के आजा पर भी अपनी स्थिति के तनिक भी विचलित नहीं होता तीसरा विजितेंद्रिय योगी अपनी इंद्रियों को अच्छी तरह जीतने वाला होता है जितेंद्रिय वह है जो अपनी इंद्रियों को इच्छानुसार रोक सकता है और विजितेंद्रिय वह है जो अपने इंद्रियों को इच्छा इच्छानुसार कहीं भी लगा सकता है कुटस्थ कर संकेत किया कि योगी हलन चलनशील स्वभाव वाले मन को जीत लेता है अब कहते हैं वह इंद्रियों पर काबू पा लेता है चौथा समलोष्टास्म कांचन इससे यह सूचित करते हैं कि योगी भेद करने वाली बुद्धि को भी अपने वश में कर लेता है फलस्वरूप उसे मिट्टी का ढेला पत्थर और सुवर्ण एक समान लगते हैं न तो मिट्टी पत्थर के प्रति उसकी हे बुद्धि होती है न सुवर्ण के प्रति उपादेय बुद्धि